गीता तत्व चिंतन आत्म तत्व, समस्त शक्ति का उस, विवेकानंद का उद्बोधन स्वामी विवेकानंद इसी आध्यात्मिक साहस को अपने देशवासियों में देखना चाहते थे वे कहते हैं हे नर नारियों उठो आत्मा के संबंध में जागृत हो सत्य में विश्वास करने का साहस करो सत्य के अभ्यास का साहस करो संसार को कोई स्वसाह नर नारियों की आवश्यकता है अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके जो मृत्यु से न डरे प्रत्युत उसका स्वागत करे जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके तब तुम मुक्त हो जाओगे यह ज्ञान शोक को दूर करेगा तभी तो विवेकानंद गाते हैं किन किन्नाम रोदसी सखे तयि सर्वशक्ति आमंत्रियस्व भग भगवन भगदम स्वरूपम त्रैलोक्य में तिलुम तव मूले आत्म ही प्रभुवते न जड़ कदाचित हे सखे तुम क्यों रो रहे हो सब शक्ति तुम्ही में है हे भगवन अपना ऐश्वर्यमय स्वरूप विकसित करो ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे है जड़ की कोई शक्ति नहीं प्रभाव तो आत्मा का ही होता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बल का पाठ पढ़ाते हैं वे कहते हैं अर्जुन आत्मा के स्वरूप को इस तरह जानकर सब अपनी कापुरुषता का, का त्याग करो शरीर नष्ट होते हैं पर शरीरी आत्मा का किसी काल में विनाश नहीं होता इस सत्य की धारणा करो और युद्धस्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ